प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप संस्कार जिज्ञासा भगवत भक्त के संचित और प्रारब्ध कर्मों का क्या होता है समाधान लोक में देखा जाता है कि जब आप अपना घर किसी को दान दे देते हैं तो उसमें रहने वाले सांप बिच्छू चूहे मच्छर आदि आपके साथ तो नहीं जाते घर के साथ ही रह जाते हैं इसी प्रकार जब किसी भक्त ने शरीर तथा शरीर से संबंधित वस्तुओं से लेकर अहंकार पर्यंत सबको परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया तो शरीर के साथ रहने वाले कर्म चाहे वह संचित हो अथवा प्रारब्ध या फिर क्रियमाण हो किसी के साथ भी उसका संबंध नहीं बनेगा जिज्ञासा शास्त्र में मदिरापान को महापातक की श्रेणी में रखा है ठंडे प्रदेश में रहने वाले सैनिकों के लिए मदिरापान अनिवार्य जैसा हो जाता है ऐसे में उनकी क्या गति होगी समाधान शास्त्र में जो धर्म निर्धारित किया है वह वर्णाश्रम और परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर किया है मदिरापान जहां ब्राह्मण के लिए घोर पाप कहा है वही अन्य वर्णों के लिए इतना घोर पाप नहीं बताया शुद्र के लिए तो यहां तक कह दिया कि वह मदिरापान का त्याग करता है तो महान फल है और ग्रहण करता है तो पाप नहीं है क्योंकि वह वैसी ही प्रकृति में पैदा और पोषित हुआ है उसके लिए उसे त्यागना बड़ा पुरुषार्थ है इसी प्रकार ठंडे प्रदेश में रहने वाले सैनिक के लिए भी समझना चाहिए उसका मुख्य कर्तव्य है देश की रक्षा के लिए लड़ना वह जिस वातावरण में रहता है उसमें यदि मदिरापान अनिवार्य है तो उसे पाप नहीं लगता हाँ मदिरापान का त्याग करता है तो महान फल है जिज्ञासा अज्ञान से हुआ पाप कितना प्रबल होता है उसका प्रायश्चित क्या है समाधान जो पाप अज्ञान से हो जाता है वह कमज़ोर होता है उसके लिए अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं वह अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने तथा भगवान से प्रार्थना भले ही नागरिक नियमों के उल्लंघन करने से उत्पन्न दोषों का कथन शास्त्र में नहीं किया पर उनका पालन करना चाहिए नहीं तो उस लापरवाही का फल तो मिल ही सकता है मान लो आपने सड़क पर चलते समय अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखा तो जो दुर्घटना होगी वह नागरिक नियमों के उल्लंघन का फल है जिज्ञासा कुछ व्यक्ति चोरी का सामान ले जा रहे थे उन्होंने मुझे सहायता के लिए कहा मैंने यह जा जानते हुए भी कि यह चोरी का सामान है मानव धर्म समझकर उनकी सहायता की ऐसे में मुझे पाप लगा या पुण्य और पाप लगा तो इसका प्रायश्चित क्या है समाधान आपने मानव धर्म समझकर उनकी सहायता की तो जो हुआ उसको भूल जाइए भविष्य में जानते हुए कि यह चोरी का सामान है किसी की सहायता नहीं करना चाहिए नहीं तो उसमें दोष के भागी आप भी होंगे धर्म अधर्म तो बात की बात है मालूम चोरों की खोज करते हुए पुलिस वहाँ पहुँच जाए तो उनके साथ आप फंसेंगे या नहीं आपने पहले किया है उसका प्रायश्चित यही है कि भविष्य में सावधान रहें जिज्ञासा पंचदशी कार ने कहा है कि ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान से पापों का नाश हो जाता है यह कैसे संभव है समाधान पंचदशी में कहा है परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम श्राब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृष्णम धरती वन्यवत परोक्ष ज्ञान बुद्धिपूर्वक किए गए पापों का नाश कर देता है यह है तो जटिल बात परंतु पहले समझना चाहिए कि परोक्ष ज्ञान का क्या चीज़ है? ब्रह्म दोस्तों इस ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं परंतु उसके पीछे जो अज्ञान है वह समाप्त नहीं होता इसी दृष्टि से पुंचदशी का ने यह बात कही है। हालांकि अन्य ग्रंथों में ऐसी बात नहीं आती एक विचारणीय बात यह भी है कि अबुद्धि अबुद्धिपूर्वक और बुद्धि बुद्धिपूर्वक होने वाले पाप क्या है जो पाप अनजान में हो जाए वह अबुद्धि अबुद्धिपूर्वक और जो पाप जानबूझकर करते हैं वह बुद्धि बुद्धिपूर्वक कहलाता है यहाँ उनका आशय यही मालूम होता है कि आत्म अबुद्धिपूर्वक कृत को पाप है वह स्वाभाविक होता है अतः उसका दोष नहीं लगता है परंतु जिसको परोक्ष ज्ञान नहीं है उसे बुद्धपूर्वक कृत पाप का दोष अवश्य लगेगा परोक्ष ज्ञान होने पर बुद्ध में निर्णय हो जाता है कि इस पाप से हमारा कोई संबंध नहीं है इसलिए उस पाप से वह छूट जाता है यही ग्रंथकार का तात्पर्य दिखाई देता है परंतु हमको तो यह बात जस्ती नहीं है